राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिशद के केंद्रिये शेक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान द्वारा उमंग श्रिंखला के अंतरगत प्रस्तुत है कारिक्रम नोबेल का सपना बच्चो तुमने नोबेल पुरस्कार के बारे में सुना हो� यह संसार का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है इसे भौतिकी रसायन चिकित्सा साहित्य अर्थशास्त्र और विश्व शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को दिया जाता है जानते हो इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार क्यों पड़ा चलो हम तुम्हें बताते हैं इस पुरस्कार की स्थापना महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर हुई थी इसीलिए यह नोबेल पुरस्कार कहलाता है आज हम तुम्हें महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के जीवन तथा उनके कार्यों से परिचित कराते हैं अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था विज्ञान और साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी उन्हें सबसे अधिक लोकप्रियता मिली डायनामाइट के आविष्कार से अल्फ्रेड की शिक्षा अधिकतर घर पर ही हुई क्योंकि बचपन में वो अक्सर बीमार रहते थे मां मां मैं स्कूल कब जाऊंगा जा पाऊंगा कि नहीं बताओ ना मां तुम सुन रही हो ना स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता है अलप्रीत तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि तुम घर पर ही पढ़ो लिखो तो अच्छा रहेगा पढ़ाई घर पर करने के बाद भी अल्फ्रेड अपनी उम्र के बच्चों से कभी पीछे नहीं रहा उसने घर पर ही न सिर्फ मातृभाषा स्वीडिश सीखी बल्कि फ्रेंच जर्मन और अंग्रेजी भी सीखी वो बहुत जिज्ञासु कल्पनाशील और मेहनती था लेकिन बच्चों अल्फ्रेड का प्रिय विषय था रसायन विज्ञान बड़े होकर वो अपनी पढ़ाई और शोध के लिए फ्रांस और अमेरिका गए वापस लौटकर स्टॉकहोम में अपने पिता के कारखाने में कामकाज देखने लगे यहां नाइट्रोग्लिसरीन नाम के खतरनाक विस्फोटक का उत्पादन होता था एक दिन और अगर मैं इस रसायन को यहां डाल दूं तो थोड़ा सा कम नहीं काम कर देता और इसके साथ ये भी अगर हो जाए तो ये ऐसा डालता हूं देखता हूं फिर कारखाने में भयानक विस्फोट हुआ और अल्फ्रेड के छोटे भाई एमिल को जान से हाथ खोना पड़ा लोगों में चर्चा होने लगी कि अल्फ्रेड कारखाने में विस्फोटक पदार्थों के साथ प्रयोग कर रहा था और दुरघटना उसी किला पर वही से हुई अल्फरेड बहुत दुखी हुआ अब तो लोग मजाग उड़ाते हैं मेरा सरकार भी मुझे दूसरा कारखाना नहीं लगाने देती समझ में नहीं आता समझ में नहीं आता मैं अपनी खोज पूरी कर भी पाऊंगा के नहीं नहीं मुझे नाइट्रो ग्लिसरेन का विकल्प खोजना ही होगा या फिर कम से कम इसके खत्रे को ही कम करने की विदी खोजी जाए हाँ हाँ मुझे कुछ और प्रयोग तो करने ही होगे हाँ इस जील में ही एक नाव पर प्रयोक्षाला बना ली जाए। शायद, शायद हाँ, यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। इस तरह एक घर नुमा नाव में अल्फरिट ने प्रयोक्षाला बनाई। लंबे समय तक दिन रात प्रयोक करते करते। एक दिन उन्होंने पाया कि तरल विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन की पैकिंग में प्रयोग की जाने वाली किसेलकोर नामक सूखी सामग्री सहायक सिद्ध हो सकती है यह नाइट्रोग्लिसरीन को सोख लेती है और आवश्यकता पड़ने पर इसका विस्फोट भी किया जा सकता था इसे लकड़ियों के चारों तरफ लगाकर इधर-उधर ले जाना भी सुरक्षित हो गया जबकि तरल नाइट्रोग्लिसरीन में हमेशा विस्फोट का खतरा बना रहता था अल्फ्रेड ने प्रयोग किया और वे सफल रहे उसने इस सुरक्षित विस्फोटक को नाम दिया डायनामाइट इससे उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गई नाम के साथ-साथ उन्होंने इस खोज से अपार धन भी कमाया इससे पहले विस्फोट के काम में अनेक अन्य पदार्थ का इस्तेमाल आए जाते थे जो कम सुरक्षित थे बच्चों डायनामाइट की खोज के बाद चट्टाने उड़ाकर सड़कें सुरंग खान खोदने और बांध बनाने का काम आसान हो गया अल्फ्रेड ने डायनामाइट को दागने के लिए डेटोनेटर का आविष्कार भी खुद किया अल्फ्रेड अल्फ्रेड हां हां डैनियल बोलो तुमने इतना बड़ा आविष्कार तो कर दिया पर कहीं इसका इस्तेमाल विकास की बजाय विनाश के लिए होने लगा तो हाँ? क्या मतलब भाई देखो डायनामाइट का विस्फोट खतरनाक भी तो है ना और क्या हां सावधानी से नुकसान भी हो सकता यही तो कह रहा हूं मैं अगर इसका प्रयोग शुद्ध में होने लगा तो डैनियल यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं हम पर हम कर भी क्या सकते हैं कुछ तो सोचना ही होगा uh... सोचो ना ऐसा करें कि मुझे जो पैसा मिला है उससे हम एक ट्रस्ट बना दें और फिर उसके ब्याज से दुनिया के ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाए जो मानवता के कल्याण के लिए काम करते हैं बहुत सुंदर वाह वाकई मेरे दोस्त तुम तुम एक महान वैज्ञानिक हो ईश्वर तुम्हारा यह सपना पूरा करे सन 1896 की 10 दिसंबर को 63 साल की उम्र में अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की मृत्यु हो गई उसके बाद उनके नाम से पुरस्कार शुरू हुए और ये भौतिकी रसायन चिकित्सा साहित्य और विश्व शांति के लिए दिए जाने लगे 1969 से अर्थशास्त्र के लिए भी नोबेल पुरस्कार शुरू हुए बच्चों कोई भी वैज्ञानिक होता तो किसी एक देश का है पर उसका जीवन समूची मानवता को समर्पित होता है तो बच्चों अपने शिक्षक और मित्रों से यह पता लगाओ कि हमारे देश के किन विभूतियों को यह पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार कब और क्यों मिला है नोबेल का सपना अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय विशे विशेषज्ञ डॉ एस पी बान्याल विषय समन्ववे डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख विजय शर्मा कलाकार सुचित्रा गुप्ता बावला कोचर कीमती आनंद और समीर ठुकराल ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और रिजवाना अशरफ तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो अजीत होरो